उपदेश मंजिरी और उसमें भी सन्यासी के संबंध में आज आगे चर्चा करेंगे स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सन्यासी हैं, तो ये सन्यासी भी विचारे अत्याचार के शिकार हैं। गिरस्थी तो होते ही है पर ब्रह्मचारियों को भी संसार के लोग छोड़ते नहीं है न सन्यासियों को छोड़ते हैं न ब्रह्मचारियों को छोड़ते हैं तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि परंतु इन दिनों सन्यासियों पर बड़े बड़े जुल्म अत्याचार हो रहे हैं अर्थात सन्यासियों को वन में रहना चाहिए स्वामी जी कहते हैं कि इन दिनों सन्यासियों पर भी बड़े अत्याचार हो रहे है क्या अत्याचार हो रहे है क्या जुल्म हो रहे है तो पहला जुल्म वो गिनाते हैं पहले अत्याचार की चर्चा करते हैं कि किस सन्यासियों को बन में ही रहना चाहिए सन्यासियों के लिए अरण्य सबसे बढ़िया स्थान है जहां वो अपना रहे बस्ती में नहीं आए शहर में नहीं आए नगर में नहीं आए आए तो नगर में टिके नहीं उसको कहे महाराज आप तो जंगल में जाकर के और कुटी बनाकर के वहीं आप विराजें वहीं साधना करें वहीं ध्यान करें आपके लिए नगर उत्तम स्थान नहीं है नगर की दूषित जलवायु नगर का दूषित वातावरण नगर में तरह तरह के विचार वाले लोग तो वो वायुमंडल स्वस्थ नहीं है इसलिए आप वन में जाकर के बिहार करें वन में जाकर के आप रहे वहां आपको शुद्ध हवा शुद्ध वायु हम आस पास पेड़ जंगल सब कुछ मिलेगा तो वो तो साक्षात स्वर्ग है नगर में रह करके आप क्या करोगे यानी नगर में सन्यासी को देखना नहीं चाहते तो कहते हैं एक तो सन्यासी को बन में रहना चाहिए पहला अत्याचार तो ये है और आगे दूसरे अत्याचार के संबंध में कहते हैं एक ही बस्ती में अधिक एक ही बस्ती में तीन दिन से अधिक न रहे इत्यादि इत्यादि प्रतिबंध है दूसरा अत्याचार क्या है कि एक ही बस्ती में एक ही शहर में एक ही गांव में तीन दिन ना रहे मतलब तीन दिन तो रहे पर तीन दिन से अधिक नहीं उसको ठहराना चाहिए ना तो ठहराना चाहिए और ना वो ठहरे तो स्वामी जी कहते हैं कि सन्यासियों के संबंध में ये जो दो प्रतिबंध लगाए हुए हैं ये उचित नहीं है आखिर सन्यासी का काम तो समाज को ही देखना होता है राष्ट्र को देखना होता है और सन्यासी नगर में ना जाए तीन दिन से अधिक ना ठहरे और जहां समाज में सन्यासी की बहुत अधिक आवश्यकता है समाज का नियंत्रण खराब है लोग अंधपरम्परा में जी रहे हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है तो ऐसी स्थिति में अंकुश कौन लगाएगा धर्म का अंकुश सबसे बड़ा अंकुश माना जाता है बाकी जो अंकुश होते हैं वो तो भय के कारण होते हैं पर दुर्भाग्य है कि अधिकतर लोग साक्षात दंड से ही अधिक भय करते हैं ईश्वर का भय शायद ही किसी किसी को होता होगा दंड से अधिक भय करते हैं जैसे लाल बत्ती है तो गाड़ी रोकेंगे और लाल बत्ती और हरी बत्ती कुछ भी ना हो और कोई रोकने वाला भी ना हो लेकिन साक्षात तख्ती पर यह लिखा हो कि गाड़ी धीरे चलाए दुर्घटना होने की संभावना है तब भी कई व्यक्ति तेजी से गाड़ी ले जाएंगे तो उन्हें भय लगता है कि अच्छा अगर लाल बत्ती भी हो पर अगर पकड़ने वाला ना हो तो हो सकता है कि लाल बत्ती कोई पार कर जाए क्योंकि लाल बत्ती से क्या भाई वो तो जड़ है वो थोड़ी जानती है भारत में विदेश में तो पता लग जाता है तो इसलिए वहां पर भी एक सिपाही खड़ा रहता है ट्रैफिक वाला कि वो जब कहता है ऐसे तो चलाओ वो इधर करता तो रुक जाओ इधर वाले रुक जाओ उधर वाले जाओ इस तरह उसके संकेत चलते रहते हैं तो इसलिए धर्म का अंकुश तो कोई कोई ही मानता है धर्म का अंकुश वो मानता है जो धार्मिक होता है तो कहते हैं कि ये जो तीन दिनों का जो प्रतिबंध लगाया है ये उचित नहीं है और इत्यादि इत्यादि तो और भी हो सकते हैं क्या हो सकते हैं जैसे सन्यासी का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए उसको जल में फेंक देना चाहिए गंगा में जमुना में क्योंकि ना नानिग्नि चाना क्रिया गीता में कोई ऐसा श्लोक आता है छठे अध्याय का पहला श्लोक है उसमें लिखा है कि सन्यासी को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए और वो अक्रिय रहे यानी वो कर्म ना करे तो शायद इस पंक्ति को देख करके ये रोग सन्यासियों के लिए लगा गया यह ऐसा रोग गीता से लग गया कि अभी भी पौराणिक सन्यासियों में जब कोई सन्यासी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको जलाते नहीं है उसको जल में प्रवाहित कर देते अथवा समाधि दे देते है अब जीते जी तो समाधि लग नहीं पाई तो मरे के पीछे समाधि दे, दे देते हैं कि महाराज अब ठीक है अब लेटे रहो जितने दिन तक लेटना है लेटे रहो अब तो आपकी कोई समाधि उमाधि जीते में तो लगी नहीं हम मरने के बाद ही समाधि लगा लो तो ये दो जो दोष है ना ये हमारे पौराणिक भाइयों में एक तो सन्यासी को वो जलाते नहीं है दूसरा यह है उसको समाधि दे, दे देते है लेकिन ये दोष हटाया किसने या हटाने का साहस किसने किया तो महिला दयानंद जी महाराज ने किया और उन्होंने फिर इसके लिए संस्कार विधि लिखी है वो संस्कार विधि केवल उसमें भी जो अंत्येष्टि विधि जो है वो केवल सन्यासी के लिए ही नहीं है ना वो केवल ब्रह्मचारी के लिए है ना वो केवल गृहस्थी के लिए सबके लिए है जो भी मरे सब उस विधि से दाह संस्कार करें जब स्वामी दयानंद जी की यहाँ भिनाय कोठी में मृत्यु हुई तो दो सन्यासी आए और झगड़ा करने लगे तो स्वामी जी के जो शिष्य थे बोले भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो बोले स्वामी जी हमारे थे इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। बोले हमारे भी थे, थे स्वामी बोले हम दो हैं, अगर हम बहुत अधिक संख्या में होते तो हम स्वामी जी को छीन करके ले जाते आपसे स्वामी जी की लाश को आपसे जबरदस्ती छीन करके ले जाते लेकिन हम दो ही हैं इसलिए हमारी चलती नहीं है यानी वो क्यों झगड़ा कर रहे थे स्वामी दयानंद जी के सबके ऊपर क्योंकि वो उसको जलाना नहीं चाहते थे वो सबको जलाना नहीं चाहते जबकि स्वामी जी ने बसीयतनामा में ये लिख दिया था कि मेरी जो अंत्येष्टि है वो वैदिक रीति से संपन्न हो उसमें इतना घी डाला जाए इतनी चंदन की समुदाय इतना ये इतना कस्तूरी सारी विधि उन्होंने लिखी तो उन्होंने कहा कि भाई देखो स्वामी जी ने मरने से पहले ये विधि लिख दी है अंत्येष्टि का संस्कार जो हो वो इस विधि से होना चाहिए तो तुम्हारी विधि माने या ये लिखी हुई विधि माने तुम्हारी विधि का कोई प्रमाण भी नहीं है पर ये तो साक्षात स्वामी जी का प्रमाण है और सुना है अनवर शेख नाम के एक विद्वान हुए है वो मुंबई में रहते थे तो वो परोपकारी इसके पत्रिका के सदस्य थे और उनके ऊपर आर्य समाज की बहुत गहरी छाप थी उन्होंने पुस्तकें भी लिखी तो उन्होंने भी शायद ऐसा कुछ वसियतनामा लिखा था कि मेरी जो अंत्येष्टि हो वो वैदिक संस्कार विधि के अनुसार हो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था शायद पुरोप में पढ़ा था कहाँ पढ़ा था हा लिखा था तो बहन जी बता रही है तो अब इस पर कोई आपत्ति खड़ी नहीं कर सकता ना मुसलमान आए और कहे नहीं हम तो ले जाएंगे क्योंकि इस्लाम के हिसाब से तो उसको दफनाया जाएगा लेकिन वो लिखा हुआ है तो शायद उनका वैसे ही हुआ वैदिक रीति से ही उनका धा संस्कार हुआ कितनी बड़ी हिम्मत की बात है ये तो तो ये जो मतलब जला, जलाने के स्थान पर गाड़ देना दवा देना जल में फेंक देना जंगल में फेंक देना जंगल में कौए गिद्ध या आते हैं और नोच नोश के खाते रहते कितनी मुर्दे की दुर्दशा होती देखा भी नहीं जाएगा और ये पारसी लोग तो और दुर्दशा करते हैं हालांकि पारसी धर्म का जो संबंध है वो वैदिक धर्म से बहुत निकट है इसके संबंध में आप वैदिक धर्म नहीं धर्म का आदि स्रोत पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की पुस्तक है उसमें उन्होंने पारसी धर्म को बहुत निकट बताया बहुत ही निकट लेकिन उसमें भी देखिए किस किस तरह की विचित्र रूढ़िया हैं कि जब उनके परिवार में या जब उनका कोई भी व्यक्ति मरता है तो बताते हैं कोई कुआ रहता है कुएं के ऊपर जाल रहता है और उस जाल पर वो उस मुर्दे को रख देते हैं और ऐसे नहीं रखते साबुत वो काट काट के रख देते है भई हाथ अलग कर दो पैर अलग कर दो ये अलग कर दो वो अलग कर दो ताकि पशु पक्षियों को खाने में कठिनाई ना हो और जब वो खा चुकते हैं तो आसपास गिद्ध वगैरह मंडराते रहते हैं मुंबई की बात बताते हैं मैंने देखा तो कभी नहीं पर सुन ही बात है तो वो आकर के आज खाते चले जाते हैं चोत से और जो हड्डियां बजती उनका क्या होता है वो कुएं का वो जाल खुलता है और हड्डियां अंदर अब बताइए वैदिक धर्म कहीं भी ऐसा नहीं कहता है वेद का कहीं भी ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जहां पर यह कहा गया हो कि मुर्दे को गाड़ो सड़ाओ जंगल में फेंको पानी में फेंको कोई भी ऐसा वेद मंत्र जहां तक मेरी जानकारी में है मुझे तब तो तक ऐसा कोई मिला नहीं हालांकि कुछ लोग वेद मंत्र से ये तो निकाल देते हैं कि इसको गाड़ा जाए उस वेद मंत्र का एक शब्द आता है खाता तो खाता शब्द जो है वो खन खो, खोदने अर्थ में आता है ना तो उसके आधार पर कई विद्वान ऐसा निकालते हैं कि भाई इस मंत्र के अनुसार लिखा हुआ है कि मुर्दे को गाड़ना चाहिए लेकिन हालांकि उसे निकलता नहीं अगर निकलता होता तो स्वामी विदयनंद जी संस्कार विधि में अंतरिष्टि विधि अंतरिष्टि का वो क्यों करते विधान सबके लिए क्या ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं संस्कार विधि में केवल की केवल संयासी को छोड़ करके और सब इस विधि से करें बाकी ना करें ऐसा तो कोई आया नहीं है तो इसका मतलब निकला कि वेद का कोई भी मंत्र इस बात का संदेश इस बात की सूचना नहीं देता है कि आप अपने मुर्दे की दुर्दशा करें वहां तो सीधा यह लिखा है भजपानतम शरीरम शरीर तो राख बनने वाला है और जितनी जल्दी इसकी राख बनेगी उतना ही अच्छा है क्योंकि अगर लकड़ी गीली है राख नहीं बन रही है घी कम पड़ा है तो मुर्दे की दुर्दशा होती है और आस का वातावरण दूषित हो जाता है तो स्वा, स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से ये जो प्रतिबंध है यदि इन्हें माना जाए तो भाई बताओ कि वो फिर किस प्रकार किसे उपदेश करे क्या वो एक गांव से दूसरे गांव दौड़ता दौड़ता फिरे कहते हैं अगर ये उपदेश मान लिया जाए कि तीन दिन से अधिक न ठहरे अब तीन दिन में तो आदमी कई बार सोच भी नहीं पाता है कि मुझे क्या बोलना है कहाँ ठहरना है पानी कैसा है खाना यहाँ का कैसा है वायु कैसी है वो इतना निर्धारण करे कि इतना वो आगे चला जाए वो यानी वो रुक भी नहीं पाए और चला जाए ऐस का उदाहरण जैसे आपको या मुझे प्यास लग रही अब यहां तो बहुत प्यास लग रही है और ऐसे जीप से चाट रहे किसी तरह जल्दी पानी आए अब पानी आया वैसे किसी ने मार दिया हाथ यहां तक आया और किसी ने हाथ मार पानी बिखर गया तो उस कितना गुस्सा आएगा आएगा ना कौन मूर्ख आदमी है इतना प्यासा हूं अभी पानी यहाँ तक भी नहीं लाया था किसी ने हाथ मार दिया तो ऐसा ही वो है कि तीन दिन तक तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि मुझे करना क्या है और इतने में वो उसको कह दिया कि महाराज अब चलो जंगल में तो कहते ये ठीक नहीं है ऐसे तो फिर वो उपदेश कैसे कर पाएगा उसके पास पुस्तकें होंगी उसके पास ग्रंथ होंगे उसके पास उसके शिष्य होंगे बहुत सारी उसके बाद सामग्री होगी भाई आदमी थोड़ा स्थिर रहकर पांच सात दस दिन तो रुके और रुकने के बाद फिर विचार करेगा कि थोड़ा शरीर को थोड़ा विश्राम मिलेगा कि यहाँ अब बोलूं वक्ता कैसे हैं उसको तो यही निर्णय नहीं जल्दी नहीं पता लगेगा कि वक्ता कैसे हैं श्रोता कैसे हैं क्योंकि श्रोताओं में भी कई बार वक्ता होते हैं तो श्रोता कैसे हैं उनका स्तर क्या है क्या सुनना चाहते हैं किस तरीके है से उनको बताओ वो सारी चीजें वो निर्णय करता है और इसलिए स्वामी सत्या प्रकाश में कहते हैं कि राजाओं के महलों में भी ऋषि लोग वर्षों वर्षों निवास करते थे वर्षों तीन तीन वर्ष चार चार वर्ष रह रहे अब कोई कहे तीन तीन चार चार वर्ष क्या है बहता पानी रमता योगी सुध रहता है लोग ये कहते हैं ना कि बहता पानी रमता जोगी शुद्ध रहता है हालांकि कुछ सीमा तक ये बात ठीक है लेकिन अगर वो सन्यासी ऊंचे स्तर का है उसने अपने राग देशों को बस में किया हुआ है तो वो अधिक समय तक भी रह सकता है अब अपनी मूर्खता से कोई दुखी होता रहे तो उसका तो सन्यासी क्या करेगा अपनी मूर्खता से कोई कोई शोकग्रस्त हो देख करके चिड़े घृणा करे तो अब सन्यासी क्या करे वो तो घृणा करेगा करेगा वो तो उसकी अपनी मर्जी तो वो तो अविद्या के कारण से उसको नहीं सहन कर पा रहा है लेकिन सन्यासी के मन में राग दिवस अगर बनता है तो फिर तो बहता पानी रमता जोगी ठीक है हालांकि आजकल बहता पानी भी शुद्ध नहीं है उनमें भी प्रदूषण मिला दिया है तो बहता पानी भी उतना शुद्ध नहीं है तो कहने मतलब यह है कि सन्यासियों को देश काल प्रसिद्धि के अनुसार जहां जितने दिन तक आवश्यक है वहां उतने दिन तक उनको ठहरना चाहिए आगे क्या कह रहे हैं कह रहे हैं सन्यासियों को आगना छूना चाहिए जैसे इसके बारे में मैंने बताई दिया है। ऐसा भी कहते हैं परंतु मरने तक वे अपने जठराग्नि को कैसे छोड़ सकेंगे स्वामी जी व्यंग करते हैं स्वामी जी ब्... व्यंग करते हैं और कैसा व्यंग करते हैं चुटकी लेते हुए व्यंग करते हैं कि अगर आपकी बात मान लें कि सन्यासी को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए तो पेट में ही आठ प्रकार की अग्नि है इनसे कैसे बचाओगे अपने आप को एक नहीं आठ प्रकार की अग्नि है और वो आयुर्वेद के अपने वैद्य के साथ जानते भी होंगे आठ प्रकार की अग्नि से हमारे पेट में ही सारा चलता है और उसमें मुख्य जो है वो जठराग्नि है अब यह मंद पड़ जाए तो इस अग्नि को कैसे छोड़ अग्नि को छोड़ छोड़े तो इसका मतलब है आपने संसार को छोड़े अग्नि को छोड़ने का मतलब है संसार को छोड़ने की तैयारी चलो महाराज जब हो गया आपका बहुत बहुत आपने खा पी लिया है।, है तो जिसकी अग्निमंद पड़ जाती है ना शंकराचार्य जी की अग्निमंद पड़ गई थी उनको दो शिष्यों ने जैनियों ने विष दे दिया था तो ऐसा विष दिया कि छह महीने में उनकी भूख मंद पड़ गई और शरीर छूट गया तो भूख मंद होने का मतलब है या तो बुढ़ापा या कोई रोग अब एक दस साल के बच्चे की अगर भूख मंद पढ़ने लग जाए तो आप क्या कहेंगे ये तो ना तो बूढ़ा है न जवान है तो छोटा बच्चा दस बारह साल के बच्चे को तो पता ही लगे क्या होता है मंदाग्नि और क्या होता है रोग क्या कप बात ये सब क्या होता है वो तो खेलता है और एक घंटे में पता लगा पता नहीं कहाँ चला गया उसका पच के सब बराबर हो जाता तो स्वामी जी कहते हैं कि वही ये बताओ कि अंदर की अग्नि को कैसे छोड़ोगे बाहर की अग्नि को ठीक है छोड़ दो एक संास के पास एक मजाकिया व्यक्ति पहुंच गया विनोदी स्वभाव के पहुंच गया तो पहुंचने से पहले लोगों ने कह दिया था कि कि तू इसके पास मत जाना बोले क्यों बोले कि वो बड़ा खतरनाक बाबा है बोले खतरनाक क्यों बोले कि वैसे तो आप बहुत शांति से बात कर सकोगे लेकिन अगर आपने अग्नि का नाम ले दिया ना तो अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी और वो शायद महात्मा आनंद स्वामी जी ही थे हमारी माता जी बैठी है माता आनंद स्वामी के साथ आपने देखा भी होगा आपने तो देखा होगा ना नहीं ये पड़ोस में जो बैठी ना उनको पता है नहीं तो कहीं मतलब ये है देखा है ना तो वो गए और कहा कि ठीक है आज जो होगा देखा जाएगा और गए तो देखा तो मोटा तगड़ा बाबा और चिमटा कड़ा करके यूं ऐसे समाधि में बैठा ठंड के दिन और बात जम गई क्योंकि गर्मी के दिन में आग मांगना तो मूर्खता होती है भी गर्मी पड़ रही तो आकर क्या करेगा पर ठंड के दिन वैसे जहां वो सन्यासी बैठा हुआ था वो वहां गर्मी में भी ठंड रहती है गंगोत्री जैसे क्षेत्र में तो कहा कि स्वामी नमस्ते अग्नि चाहिए तो एक बार तो वो बोला नहीं नहीं मेरे पास अग्नि नहीं है जा बोले वो अपने महात्मा जी कहने लगे कि स्वामी जी आपके पास तो अग्नि है दिख रही है अरे तुझे दिख नहीं रही मेरे पास कहाँ अग्नि है और चिमटा उठा लिया हाथ में फिर तीसरी बार स्वामी स्वामी जी दूर जाकर के बोले क्योंकि पास बोले तो चिमटा मारे फेंकते तो थोड़ा दूर जाकर बोले स्वामी जी आपके पास तो अग्नि है देखो कितनी अग्नि जल रही है और भाग स्वामी जी आओ उसने गालियां सुना शुरू कर दी तो स्वामी आनंद स्वामी जी कौन सी अग्नि की बात कर रहे थे वो अंदर की जो ईर्ष्या क्रोध की जो अग्नि है ना उसकी बात कर रहे थे कि अग्नि तो तेरे अंदर जल रही है और तू कहता कि मेरे पास अग्नि नहीं है भाई इस अग्नि को बुझा तभी तेरी साधना सफल होगी नहीं तो अग्नि भी जल रही है साधना भी चल रही तो दोनों एक साथ नहीं होगा या तो साधना चला ले या, या अग्नि जला ले तो कहते हैं कि अग्नि का ना छूना ये जो कह रहे हैं ये भी अच्छा नहीं है अर्थात वो तो उनमें बना ही रहेगा आधुनिक विश्वेश्वर पद्धति नामक ग्रंथ से सब पाखंड पहला है तो स्वामी जी के समय में कोई विश्वेश्वर पद्धति किसी ने लिखी होगी और उस पुस्तक में ये सब विधि विधान वेद विरुद्ध तर्क और युक्ति से उनका कोई मेल नहीं बैठता है तो उस पुस्तक के आधार पर वो विधि विधान वहां पर लिखा होगा और वो विशेष रूप से सन्यासियों के लिए ही सारा लिखा होगा इसलिए स्वामी जी ने कहा कि स्वामी स्वामी जी ने कहा कि सन्यासियों पर इन दोनों बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं और आगे कहते हैं फिर आधुनिक साधुओं को तन मन धन का समर्पण कैसे किया जाए उस समय के जो आधुनिक साधु थे आजकल के तो आधुनिक साधु हैं पर उस समय जो गोसाई उस समय के आधुनिक थे पर आजकल भी गोसाई तो आज भी हैं गिरी पुरी भारती आज भी आपको मिल जाएंगे तो वो क्या कराते हैं गोसाई जी जो होते हैं जैसे गोस्वामी तुलसीदास तो वो भी गोसाई ही थे तो इनका एक संप्रदाय चलता है तो उस संप्रदाय में क्या होता है कि विस्तार से तो आप सत्यात प्रकाश में पढ़ लेना कि वो किसी के घर जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं जैसे बहुत बड़े योगी हैं बैठ करके और फिर उनके परिवार के लोग स्नान के लिए तैयारी करते हैं तो चुपचाप किसी से बोलते नहीं और उठकर के स्नान करेंगे और अपनी धोती या जो भी वो पहनते होंगे वो अपने उसमें ही छोड़ देते हैं और फिर चुपचाप जाके बैठ जाते हैं मेरी बात का बुरा नहीं मानना ये सत्याग प्रकाश में लिखा है और फिर वहां माताएं बहनें बैठी रहती तो वो थोड़ा देखता रहता भाई किधर क्या है ऐसे इतनी गंदी बात वहां लिखी मैं सुनाने में भी शर्म महसूस कर रहा हूं तो ये जो ये जो कहना है ना कि वो क्या करवाते हैं तनमन धन अर्पण करवाते हैं तनमन धन का मतलब क्या है शरीर भी अर्पण और मन भी अर्पण और धन भी अर्पण यानी हर तरह से पास आए हुए शिष्य हो या शिष्या हो उसको लूट लो बुरी तरह चूक नहीं जाए शिकार खाली ना जाए शिकार कहते ना कि शिकार कहीं छूट नहीं जाए हाथ से तो ऐसे इन संप्रदायों में पर करके चलता तो कहते हैं कि तनमन धन का जो समर्पण है कैसे किया जाएगा और कहते हैं कि अब मन का समर्पण कैसे होगा मान लो किसी का मन नहीं है कोई उस सम्प्रदाय में जाना नहीं चाहता है या वो उसमें रहना नहीं चाहता है तो मन का समर्पण कैसे करोगे धन का समर्पण तो ठीक है कुछ दक्षिणा दी जा सकती है तन भी तन का भी समर्पण हो सकता है फिर आगे स्वामी जी चुटकी लेते हुए कहते हैं और तन का समर्पण करने में क्या मलमूत्रादिगो का भी समर्पण होगा अब आप कहोगे कि उपाचार्य जी क्या बात कर रहे हैं लेकिन मैं क्या करूँ स्वामी जी लिख रहा हैं मैं तो लिख नहीं रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ स्वामी जी की बोली हुई मैं बोल रहा हूँ <laughs> तो कहते हैं मैं मलमूत्र का समर्पण कैसे करा जो शरीर के अंदर भरा है वो तो अंदर ही भरा रहेगा तो मतलब ये एक व्यंग है जो आधुनिक साधु है और जिनकी दृष्टि भद्र नहीं है भद्रम करणी भी देवा वेद तो कहता है कि सुंदर पवित्र दृष्टि से देखिए किसी की ओर अगर देखना है निर्दोष दृष्टि आपकी होनी चाहिए और यहां ये तनमधन समर्पण करवा रहे हैं तो कहते हैं कि फिर मलमूत्र आदि का समर्पण कैसे होगा और आधुनिक साधुओं ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है उन्हें वेदशास्त्रों से क्या काम स्वामी जी कहते हैं जो मार्डन जो साधु है आधुनिक साधु इन्होंने अलग तरह की एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि इनको ना तो वेद से कुछ लेना देना है ना इनको कोई मनुस्मृति से लेना देना है ना इनको किसी और से कुछ लेना देना है। इन्हें तो बस अपना स्वार्थ पूरा करना है स्वार्थी दोषम ना पश्चिम स्वार्थी जो है ना वो चाहे यहां का हो या दूसरे देश का हो उसे बस ये देखना चाहिए कि मुझे इसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा बस सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है सामने वाले का क्या बिगड़ रहा है वो आंख बंद किए रहता है उसे अपना सब कुछ दिखाई देता अपने लिए उसकी आंख खुली रहती सामने वाले के लिए उसकी बंद रहती है तो कहते हैं कि ये लोग जो है इस तरह से करते हैं और फिर आगे कहते हैं बिचारे सन्यासी मात्र का ये हाल है मुझे कुछ धन चाहिए इसलिए ऐसा कहता हूं ये बात नहीं किंतु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है तुम उल्टा मत समझना स्वामी जी कहते हैं कि बिचारे सन्यासी मात्र का ये हाल है अब सन्यासी मात्र में स्वामी जी भी आ गए तो क्या हाल है जो ऊपर बता दिया हाल और बेहाल है हुं? कि क्या बेहाल है कि अग्नि को मत छूना तीन दिन से अधिक नहीं रहना हम्म और और जो है वो बन में ही रहना तो इस तरह के कई प्रतिबंध होने से सन्यासियों की जीवनचर्या जो है वो खतरे में पड़ गई है तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई बात ये है कि मैं भी याचक हूं जब स्वामी जी ने समाज में प्रचार करना शुरू किया अपने विचारों का तो विचार तो बहुत अच्छे थे और बहुत से लोगों ने उनको स्वीकार किया विदेशियों ने भी उनको बहुत आदर दिया और समझदार बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने धी देश के लोग तो उन्होंने भी स्वामी जी के विचारों का बहुत सम्मान किया मुसलमानों ने भी बहुत सम्मान किया और वो उनके ग्रंथों से निकलता है तो कहते हैं कि अब मैं जब समाज में मैं प्रचार करता हूं देश में तो मुझे इसके लिए धन की भी आवश्यकता है तो जब स्वामी चार के लिए निकले और जब उन्होंने अपना साहित्य छपाना प्रारंभ किया तो कहते हैं कि उन्होंने एक बात कही कि आज हम गृहस्थी बन गए यानी वो तो संन्यास वाली जो पवित्रता थी या सन्यासी की जो गरिमा थी वो अब उतनी नहीं रहेगी जितनी कि जब मैं इस क्षेत्र में नहीं आया था तब थी तो इस प्रकार से स्वामी सन्यास का तो वर्णन करते हैं बाकी चर्चा कल शाम